श्री कृष्ण लीला प्रसंग श्री कृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ, का दक्षिणेश्वर में रात्रि कृष्ण देव के पास एक बार दिन भर रहकर संध्या होते ही योगिंद्र ने देखा कि सभी भक्त एक एक कर विदा ले अपने घर चले गए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होने पर रात में उन्हें कष्ट हो सकता है सोचकर उस दिन योगिंद्र ने घर लौटने का विचार छोड़ दिया श्री रामकृष्ण देव इससे उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए ईश्वर संबंधी वार्तालाप में रात के दस बज गए श्री रामकृष्ण देव ने जलपान किया योगिंद्र का भोजन समाप्त होने पर उन्हें कमरे में ही सोने के लिए कहकर स्वयं भी सो गए अर्धरात्रि बीत जाने पर उन्हें बाहर जाने की इच्छा हुई उन्होंने देखा योगिंद्र गहरी नींद में है नींद खुल जाने से उसे कष्ट होगा यह सोचकर उसे बिना जगाए वे अकेले पंचवटी की ओर चले गए योगेंद्र सदैव ही स्वल्प निद्र स्वल्प निद्र थे श्री रामकृष्ण देव के पंचवटी की ओर चले जाने के थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुल गई कमरे का दरवाजा खुला देखकर वे उठ बैठे और सोचने लगे कि वे इतनी रात को कहाँ चले गए लोटा आदि जलपात्र जहाँ का वहाँ पड़ा है देखकर उन्होंने सोचा शायद वे बाहर टहल रहे हैं योग्र बाहर आए चाँदनी रात थी आसपास कोई भी न दिखाई पड़ा अब उनके मन में भारी संदेह उत्पन्न हुआ तो क्या वे नौबत खाने में अपनी पत्नी के पास सोने चले गए हैं क्या वे भी मुख से जो कुछ कहते हैं कार्य में वैसा आचरण नहीं करते योगिंद्र कहते थे इस विचार के उदय होते ही मैं संदेह भय संकोच आदि विविध भावों से एकदम अभिभूत हो गया और निश्चय किया कि अत्यंत कठोर और रुचिविरुद्ध होने पर भी क्या सत्य है यह जानना ही होगा इसके बाद एक स्थान पर खड़े होकर मैं नौबत खाने के द्वार की ओर देखने लगा थोड़ी देर बाद पंचवटी की ओर से खड़ाऊ का खटखट शब्द सुनाई पड़ा और देखते ही देखते वे आकर सामने खड़े हो गए मुझे उस स्थिति में देखकर उन्होंने कहा क्या रे यहाँ कैसे खड़ा है उन पर मिथ्या संदेह किया था इसलिए लज्जा और संकोच से सिकुड़ कर मैं मुंह लटकाए चुपचाप खड़ा रह गया उनकी बात का कोई उत्तर न दे सका वे मेरा मुख देखकर ही सारी बातें समझ गए और अपराध की ओर ध्यान न देकर आश्वासन देते हुए बोले बहुत अच्छा साधु को दिन में देखना रात में देखना तब विश्वास करना। इतना कह कर वे मुझे पीछे पीछे आने के लिए कह कर, अपने कमरे की की ओर चले। संदिग्ध स्वभाव प्रेरणा से मैंने कैसा अपराध कर डाला, यह सोचकर उस रात मुझे नींद नहीं आई श्री गुरुचरणों में सब प्रकार से आत्मोत्सर्ग करके पहले उनकी और उनके अंतर ध्यान होने पर श्री माता जी की सेवा में संलग्न होकर स्वामी योगानंद जी ने उपरोक्त अपराध का सम्यक प्रायश्चित किया था उनके जैसे तीव्र वैराग्य सम्पन्न ज्ञान और भक्ति के समान रूप से अधिकारी समाधिवान योगी पुरुष श्री रामकृष्ण सन्यासी संघ में बिले ही देखने में आते हैं सन 1899 सौ ईस्वी के प्रारंभ में वे शरीर छोड़कर परम पद में मिलित हुए थे नरेंद्र के कार्यो को देखकर श्री रामकृष्ण देव की धारणा दक्षिणेश्वर में आने के बाद से श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के हर एक कार्य के प्रति सदैव ध्यान रखते थे यह हम पहले कह चुके हैं फलस्वरूप उन्होंने जान लिया था कि धर्मानुराग साहस संयम वीर और महान उद्देश्य में आत्मोत्सर्ग करने की शक्ति आदि सदगुण नरेंद्र के हृदय में स्वभाव से ही प्रदीप्त है उन्होंने समझ लिया था शुभ संस्कार उनके हृदय में इतने अधिक विद्यमान है कि प्रतिकूल अवस्था में पड़कर विशेष रूप से प्रलुप्त होने पर भी साधारण लोगों की तरह हीन कार्य का अनुष्ठान उनके द्वारा कभी संभव नहीं होगा इसीलिए सत्यनिष्ठ नरेंद्र को कठोर सत्य पालन करते देखकर वे उनकी हर बात पर विश्वास करते थे केवल इतना ही नहीं वरन उनकी ऐसी धारणा भी हो गई थी कि शीघ्र ही नरेंद्र की ऐसी अवस्था होगी जब सत्य के अतिरिक्त मिथ्या वाक्य भ्रम में भी उसके मुख में नहीं से नहीं निकलेगा उस समय उसके मन में अपने आप उत्थित संकल्प भी सत्य में परिणित हो जाएगा अतः इस संबंध में श्री राम कृष्ण देव उन्हें उत्साह देकर कहते थे जो मनुष्य शरीर मन और वाणी से सत्य को पकड़ रहता है वह सत्य स्वरूप ईश्वर का दर्शन लाभ करके धन्य होता है बारह वर्ष तक शरीर मन वाणी से सत्य पालन करने पर मनुष्य सत्य संकल्प होता है एक मनोरंजक घटना चमगीदड़ को चातक समझना सत्यनिष्ठा के कारण नरेंद्र के ऊपर श्री रामकृष्ण देव के दृढ़ विश्वास के संबंध में एक गूढ़ रहस्य की घटना हमारे मन में उदित हुई है एक दिन कथा प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव यह समझा रहे थे कि भक्त का स्वभाव चातक पक्षी की तरह होता है चातक जिस प्रकार अपनी प्यास बुझाने के लिए बादल की ओर ही ताकता रहता है और उसी पर पूर्णतया निर्भर रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने पूर्णतः की प्यास और सब प्रकार के अभावों की पूर्ति के लिए केवल ईश्वर पर ही निर्भर रहते हैं इत्यादि नरेंद्रनाथ उस समय वहां बैठे थे वे एकाएक बोल उठे महाराज यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि चातक पक्षी वर्षा का जल छोड़कर और कोई जल नहीं पीता परंतु फिर भी यह बात सत्य नहीं है अन्य पक्षियों की तरह नदी आदि जलाशयों से भी जल पीकर वह अपनी प्यास बुझाता है मैंने चातक को इस तरह जल पीते देखा है श्री कृष्ण देव ने कहा अच्छा चातक अन्य पक्षियों की तरह धरती का जल भी पीता है तब तो मेरी इतने दिनों की धारणा मिथ्या हो गई जब तूने देखा है तब फिर उस विषय में मैं संदेह नहीं कर सकता बालक तुल्य स्वभाव वाले श्री राम देव इतना कहकर ही निश्चिंत नहीं हुए सोचने लगे यह धारणा जब भ्रांत प्रमाणित हुई तो दूसरी धारणाएं भी वैसी ही हो सकती है यह विचार मन में आने पर वे बहुत उदास हो गए कुछ दिन बाद नरेंद्र ने एक दिन उन्हें एकाएक पुकार कर कहा वह देखिए महाराज चाहतक गंगा जी का जल पी रहा है श्री राम कृष्णदेव घबरा देखने आए और बोले कहाँ रे नरेंद्र दिखाने पर उन्होंने नरेंद्र के दिखाने पर उन्होंने देखा एक छोटा सा चमगीदड़ पानी पी रहा है तब हंसते हुए बोले यह तो चमगीदड़ है रे अरे मूर्ख तू चमगीद को चातक समझता है और मुझे इतने सोच में डाल दिया अब मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा